श्री राम कृष्ण वचना अमृत परिच्छेद एक सौ जुलाई अठारह सौ गनु के मां के मकान में श्री राम कृष्ण गनु की मां के बैठक खाने में श्री राम कृष्ण बैठे हुए हैं कमरा एक मंजले पर है बिल्कुल रास्ते पर उस कमरे में बजाने वालों का अखाड़ा लगा करता है कुछ नवयुवक श्री रामकृष्ण के आनंद के लिए वाद्य यंत्र लेकर बीच बीच में बजाते भी हैं रात के साढ़े आठ बजे का समय होगा आज अषाढ़ की कृष्णा प्रतिपदा है चांदनी में आकाश गृह राजपथ सब कुछ प्लावित हो रहा है श्री रामकृष्ण के साथ भक्तगण आकर उसी कमरे में बैठे साथ, साथ ब्राह्मणी भी आई हुई है वह कभी घर के भीतर जा रही है कभी बाहर बैठक खाने के दरवाजे के पास खड़ी होती है मोहल्ले के कुछ लड़के झरोखों पर चढ़कर कर श्री रामकृष्ण को झाँक कर देख रहे हैं मोहल्ले भर के लड़के बूढ़े और जवान श्री राम के आगमन की बात सुनकर उनके दर्शन करने के लिए आए हैं झरोखों पर बच्चों को देखकर छोटे नरेंद्र कह रहे हैं अरे तुम लोग वहाँ क्यों खड़े हो जाओ अपने अपने घर श्रीराम कृष्ण ने कहा नहीं नहीं रहने दो श्रीराम कृष्ण बीच बीच में हरि ओम हरि ओम कह रहे हैं दरी पर एक आसन बिछाया गया है श्रीराम कृष्ण उसी पर बैठे हैं वाद्य बजाने वाले लड़कों से गाने के लिए कहा गया उनके लिए बैठने की सुविधा नहीं है श्रीराम कृष्ण ने उन्हें अपने पास दरी पर बैठने के लिए बुलाया श्री कृष्ण कहते हैं इसी पर आकर बैठो मैं इसे समेटे लेता हूं। यह कह कहकर उन्होंने अपना आसन समेट लिया नवयुवक गा रहे हैं केशव कुरुकरुणादी ने कुंज अचारी श्री राम आहा कितना मधुर गाना है बेला भी कितना सुंदर बज रहा है और गाना भी कैसा स्वरयुक्त हो रहा है एक लड़का फ्लूट बंसी बजा रहा था उसकी ओर तथा एक दूसरे लड़के की ओर उंगली से इशारा करके श्री रामकृष्ण ने कहा यह इनके जोड़ीदार हैं। अब वाद्य बजने लगे श्री राम कृष्ण आनंदित होकर कह रहे हैं वाह कितना सुंदर है एक लड़के की ओर उंगली से इशारा करके कह रहे हैं इनको सब तरह का भाजा बजाना आता है मास्टर से कह रहे हैं ये सब बड़े अच्छे आदमी हैं बालक भक्त जब खुद गा बजा चुके तब भक्तों से उन्होंने कहा आप लोग भी कुछ गाइए ब्राह्मणी खड़ी हुई है उसने दरवाजे के पास ही से कहा ये लोग कोई गाना नहीं जानते एक है महीन बाबू परंतु उनके श्री राम कृष्ण के सामने वे भी नहीं गाएंगे एक बालक भक्त क्यों मैं तो अपने बाबूजी के सामने गा सकता हूँ छोटे नरेंद्र जोर से हंस इतने दूर ये नहीं बढ़ सके सब हंस रहे हैं कुछ देर बाद ब्राह्मणी ने आकर कहा आप भीतर आइए श्री रामकृष्ण ने पूछा क्यों ब्राह्मणी वहाँ जलपान की व्यवस्था की गई है श्री रामकृष्ण यहीं न ले आओ ब्राह्मणी गनू की माँ ने कहा है घर में ले आओ पैरों को धूल पड़ जाएगी तो मेरा घर वाराणसी हो जाएगा इस घर में मरूँगी तो फिर किसी बात की चिंता न रहेगी श्री राम घर के लड़कों के साथ मकान के भीतर गए भक्तगण चांदनी में टहलने लगे मास्टर और विनोद घर के दक्षिण ओर सदर रास्ते पर बातें करते हुए टहल रहे हैं